जब इस रीति से वे भृगु कुलोद्भुत राम संपूर्ण विश्व की आरती के हरण करने वाले महात्मा शंभू के द्वारा बड़े ही आदर के साथ कहा गया था तब तो उन देवों के स्वामी और कृपा के सागर गुरु की सेवा में उस राम ने फिर एक बार प्रणाम करके बहुत ही शीघ्र निवेदन किया था परशुराम ने कहा हे hey भगवान मैं भृगु मुनि के कुल में समुत्पन्न हुआ हूँ और हे विभो जमदग्नि ऋषि का पुत्र हूँ मेरा नाम छोटा सा राम यह है आप तो समस्त जगत की वंदना करने के योग्य हैं। मैं ऐसे समय में आपकी शरणागति में प्रपन्न हुआ हूं। हे नाथ, जिस कार्य के लिए मैं आपकी सन्निधि में समागत हुआ हूं। हे विश्वेश्वर, उसको आप कृपा कर प्रसादित कीजिए। और मेरी कामना है कि अब आप मेरा वांछित जो भी है उसे मुझे प्रदान कीजिए मेरे पिता जमद ने हे देव मृग के लिए वन में आए हुए राजा कार्त का बहुत अच्छी तरह से आतिथ्य सत्कार किया था उस महानंद मती वाले राजा ने के वशीभूत होकर निरपराध मेरे पिता की मृत्यु के विषय में कुछ भी चिंता नहीं की थी और फिर वह अपने नगर में चला गया था इसके पीछे मेरी माता रेणुका अत्यंत रुदन कर रही थी इस घटना का ज्ञान प्राप्त करके लोक के व्रत के ज्ञाता हमारे पितामह भगु मुनि हे महादेव वहां पर आ गए थे मैं समिधा लेने के भाई भी क्रंदन कर रहे थे उस मंत्र शास्त्र के ज्ञाता मुनि ने सबको सांत्वना देकर मेरे मृत पिता जमादग्नि को संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया था जब तक भृगुमुनि वहाँ पर नहीं आए थे उस बीच में मैं माता के वैधव्य के दुख से बहुत ही कुपित हो गया था हे देव मैंने अपनी माता को सांत्वना देते हुए एक प्रतिज्ञा कर डाली थी मेरी माता ने करुण क्रंदन करते हुए जो 21 बार अपना ताड़ित किया था, उसी गणना को लेकर ही मैंने यह प्रतिज्ञा की थी कि 21 बार ही मैं इस पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दूंगा यह इस रीति से की हुई मेरी प्रतिज्ञा परिपूर्ण हो जाए इसके पूर्ण करने वाले जगत के पति देवेश्वर आप ही है आप तो सबसे बड़े देव हैं हे नाथ इसलिए इस जग जन दुर्गा के मुख की और देखा था, और उस समय में एक क्षण के लिए नीचे की और अपना मुख करके चिंतन करने वाले प्रभु शंकर हो गए थे इसी अंतर में जगदम्बा देवी दुर्गा विस्मित होती हुई अत्यधिक हंस गयी थी और हे महाराज बैर के साधक उस भार्गव राम से बोली जगदम्बा ने कहा था कि हे द्विज के पुत्र क्या तुम इस भूमंडल को भूपो से विहीन विश्वा कर करना चाहते हो हे वटो यह तो आपका एक बहुत ही महान साहस है उस राजा सहस्त्र अर्जुन का बिना ही शस्त्रों वाले होते हुए तुम हनन करने की इच्छा कर रहे हो जिसने अपनी भ्रूभंग की लीला से अर्थात जरा से भ्रिकुटी तिरछी करके रावण जैसे महाप्रक्रमी को भी निराध्रित कर दिया था, था। अपने सामने करके भगा दिया था। उस राजा को तो पहले दत्तात्रेय मुनि ने श्री हरि का कवच प्रदान किया था और अत्यंत वीर से समन्वित एक शक्ति भी उसके लिए दी थी उसको तुम किस प्रकार से मार देना चाहते हो भगवान शंकर तो करुणा के अथाहगर है और करुणा से ही सिद्ध हो जाते हैं यह विभु तो परम समर्थ है सभी कुछ अन्यथा भी कर सकते हैं हे पुत्र भगवान शंकर के अतिरिक्त अन्य कोई भी इस कार्य के करने में समर्थ नहीं है इसके अनंतर देवी के इन वचनों से दया के सागर भगवान शंभू ने दुर्गा देवी की भी अनुमति प्राप्त कर ली थी और फिर विभु शंभु ने जमादग्नि के पुत्र से परम भद्रवाणी के द्वारा कहा था भगवान शिव ने कहा हे विप्र आज से लेकर तुम मेरे पुत्र कार्तिके के समान हो जाओगे हे महान मती वाले मैं आपको परम दिव्य मंत्र और कवच दे दूंगा यो ही विनाही किसी आयास के लीला ही से जिनके प्रसाद के प्रभाव से आप कार्तवीर्य का हनन कर दोगे और जैसी तुम्हारी प्रतिज्ञा है, वह भी पूर्ण होगी। और 21 बार इस पृथ्वी को भी भूपो से रहित तुम कर दोगे इतना यह इस रीति से कहकर भगवान शंभु ने उस परशुराम के लिए सुदुर्लभ मंत्र प्रदान कर दिया था और तीनों लोगों का विजय करने वाला परम अद्भुत कवच भी उसे दे दिया था नागपाश, शुपात और सुदुर्लभ ब्रह्मस्त्र नारुड़ और परम अद्भुत भी किया था तथा गदा शक्ति, शूल उत्तम दंड उसको दे दिया था इस तरह संपूर्ण शस्त्रों और अस्त्रों के समूह को पाकर राम बहुत ही प्रसन्न हुआ था फिर उस परशुराम ने परम शांत शिव को दुर्गा देवी को स्वामी कार्तिकेय को और गणेश्वर की सेवा में प्रणिपात करके तथा तो इन सब की परिक्रमा करके फिर वह राम परमोत्तम तीर्थ पुष्कर को वहाँ से चला गया था और वहाँ पर संस्थिति करते हुए भगवान शिव के द्वारा बताए हुए उत्तम मंत्र को और कवच को सिद्ध किया था फिर भृगुनंदन ने बड़े ही आनंद से संपूर्ण कुल और सेना के सहित राजा कार्त का निहनन करके अपना पूर्ण कार्य साधित किया था फिर वह राग अपने पिता के घर को विनिवृत्त होकर चला गया था मृग मृगी कथा राजा सगर ने कहा हे hey ब्रह्मा जी के पुत्र आप तो महान भाग वाले हैं मेरे ऊपर आपने बड़ा भारी अनुग्रह किया है कि यह कवच जो कि अनामय है मेरे सामने आपने प्रकाशित कर दिया है कृतास्त्र में और के द्वारा अनुग्रहित हुआ हूं हे hey विभो इस समय में तो मैं आपकी कृपा का पात्र बन गया हूं हे hey गुरुदेव भार्गवेंद्र परशुराम ने राजा कार्त को जो बड़ा ही वीर था जिस प्रकार से समाप्त किया था वह सब विस्तार के साथ मेरे सामने वर्णन करके सुनाइए वह राजा तो दत्तात्रेय मुनि की कृपा का पात्र था और राम भगवान शिव की अनुकंपा का भाजन था हे गुरुवर ये दोनों ही महान वीर थे समर क्षेत्र में किस प्रकार से इन्होंने युद्ध किया था वशिष्ठ जी ने कहा हे राजन अब आप श्रवण कीजिए मैं इस चरित्र को बतलाऊंगा क्यूँकी यह चरित तो पापों का विनाश कर देने वाला है यह चरित महान बलशाली राजा कार्तवीर्य का तथा महान आत्मा वाले परशुराम के महायुद्ध का है उन परशुराम ने गुरुदेव के मुख से इस कवच और मंत्र की ही दीक्षा ग्रहण की थी फिर उन परशुराम ने बड़ी भारी भक्ति से युक्त होकर इनको सिद्ध किया था भूमि पर इन्होंने शयन किया था तीनों कालों में संध्या उपासना की थी और यह स्नान तथा संध्या में प्रायण हो गए थे इस प्रकार में यह सब साधना करते हुए राम बहुत ही समाहित होकर १०० वर्ष तक पुष्कर में रहे थे अर्थात पुष्कर क्षेत्र में ही निवास किया था हे भूप, वर्ण प्रतिदिन उस वंशज परशुराम के लिए वन से समिधा, पुष्प और कुशा आदि द्रव्यों को लाकर दिया करता था मति में परम श्रेष्ठ परशुराम निरंतर ध्यान में संलग्न होकर समस्त क्लमशों के विनाश करने वाले विभु श्री कृष्ण की आराधना किया करता था हे जगती इस रीति से यजन करते हुए और वहां पर नित्य ही ध्यान में से सख्त हो गए का अवलोकन किया था एक मृग मृगी के साथ दौड़ा हुआ वहां पर आया था जो एक व्याद की मृग्या को प्राप्त हो रहा था तथा धाम से संतिप्त होकर अत्यंत पीड़ित था हे महाभाग बहुत ही प्यासा था और जलपान करने के लिए बड़ा ही उत्सुक हो रहा था परशुराम उसको देख रहे थे कि वहां पर उस सरोवर के तट पर समागत हो गया था इसके पीछे पीछे मृगी भी वहां पर आ गई थी जो बहुत ही डरी हुई थी और उसके नेत्र चकित हो रहे थे वे दोनों ही बहुत शंकित मन वाले होते हुए वहां पर जलपान कर रहे थे उसी समय में धनुष धारण किए हुए हाथ में बाण ग्रहण कर वहा पर व्याध भी आ गया था उस व्याध ने वहां पर विराजमान परशुराम को देखा था उस राम ही समीप में अपृत व्रण भी बैठा हुआ था वे वह दूर तक अपनी दृष्टि डाले हुए वहीं पर ठहर गया था और उस व्याद का मन भ्रिगुनंदन राम से उस समय में शंकित हो गया था और विचार किया था यह परशुराम तो महान वीर हैं और दुष्टों का विनाश कर देने वाला है अब मैं इसके देखते हुए इन दोनों शिकार वाले मृगी और मृग का हनन करूँ हे राजन्यो में परम श्रेष्ठ वह व्याज इस प्रकार से चिंता में डूबा हुआ परशुराम के भय से संतुष्ट मन वाला होकर वहीं पर स्थित हो गया था परशुराम ने उन दोनों मृगों को देखा था कि बड़े ही भय के साथ वहां पर जल पी रहे थे उसमें धावी राम ने मन में विचार किया था कि यहां पर इनके लिए भय होने का क्या कारण है यहां पर किसी व्याघ्र की गर्जना की ध्वनि भी नहीं है और न यहां पर कोई व्याध ही दिखाई दे रहा है फिर किस कारण से ये दोनों मृग शंकित नेत्रों वाले तथा चकित दृष्टि से युक्त हो रहे हैं ये बड़े आश्चर्य की बात है अथवा यही कारण हो सकता है कि इन मृगों की जाति ही स्वाभाविक रूप से चकित नेत्रों वाली हुआ करती है इस कारण से ही ये दोनों जलपान करने में भी चकित नेत्रों वाले होते हुए देख रहे हैं यहाँ पर इतना ही कारण नहीं है किंतु ये दोनों तो बड़े खेत और भय से आतुर हो रहे हैं ऐसा ही दिखलाई दे रहे हैं क्यूँकी इनके सभी अंग खिन्नता से संयुक्त है और ये दोनों ही कम्प से प्रकम्पित हो रहे हैं इस तरह से चिंतन करके मतीमान वह परशुराम मध्य पुष्कर में संस्थित हो गया था और उसके साथ में मृग भी रहे थे ग्रहण करके, करके बैठ गए थे उस महान आत्मा वाले परशुराम का दर्शन करके उन दोनों ने बड़े ही आनंद के साथ आपस में बातचीत की थी मृगी ने मृग से कहा हे hey, कांत हम दोनों यहाँ पर स्थित रहेंगे जब तक ये परशुराम यहाँ पर संस्थित रहते हैं इस वीर के समीप में हम दोनों को कोई भय नहीं होगा यदि यहाँ पर भी व्याद आकर रूप दोनों पर प्रहार करेगा तो इस मुनि के द्वारा केवल देखने से ही वह भस्मीभूत हो जाएगा परशुराम के दर्शन करने से परम संतुष्ट भृगी के द्वारा इस प्रकार से यह वचन कहने पर वह मृग भी बड़े ही हर्ष से समाविष्ट होकर अपनी प्रिया से बोला था हे महाभाग्य यह बात तो इसी प्रकार की ही है हे भामिनी, आप ये बात निश्चित ही कह रही हैं। मैं भी परम महान आत्मा वाले राम के प्रभाव को अच्छी तरह से जानता हूँ